शिव पुराण महात्मा पार्वती ने कहा तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनको बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई उन भक्त व महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा तुम गुरु तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ तुम्हारा कल्याण हो तुम मेरे इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ वहा एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ पूर्व जन्म में वह पिछाज नामक ब्राह्मण था मेरे इस सखे चंचुला का पति था परंतु हो गया स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी वह कर्तव्या कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था अभक्ष भक्षण सज्जनों से और दूषित वस्तुओं काये घरों में आग लगा देता था चांदालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था बड़ा दुष्ट था वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ